जो परमेश्वर एक है जिनकी कोई इच्छा नहीं है जिनका कोई रूप और नाम नहीं है जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है यह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है जिन्होंने एक बार जिस पर पर कृपा कर दी उस फिर फिर कभी क्रोध नहीं किया वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले गरीब यानी सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चढ़ी जाती हैं इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरित चरित्रों का वर्णन किया है जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं कीर्ति कविता और संपत्ति सहित वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो श्री रामचंद्र जी की, की कीर्ति तो बड़ी सुंदर सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है परंतु मेरी कविता भद्दी है। है, है। यह यह अतः इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बल बहुत ही थोड़ा है इसलिए बार-बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं कवि और पंडितगण आप जो रामचरित्र रूपी मान के सुंदर हंस हैं मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण पुनः राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष रहित है मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भव सागर बनाया है जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी जी गुण और और दूसरी गुण यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाले हैं जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जपे ही होता है तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे के के के के के सहित सहित चंद्रमा के साथ साथ रात्रि शोभित होती है, जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ कहें सुनेंगे, वे के पापों से रहित और सुंदर कल्याण भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी कुछ सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं यानी बहुत है उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है जहां कौसल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड़ प्रेम था जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है कभी उनका पास नहीं छोड़ता मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश यानी पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे श्री, श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं वानरों के राजा सुग्रीव जी रीछों के राजा जाम्बवान जी राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर उन सबको प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए राजा जनक की पुत्री जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक ही है उन श्री थ जी के चरणों की मैं मैं वंदना करता हूं जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय श्री जी के नाम राम की वंदना करता हूं जो कृषाणु यानी अग्नि भानु सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ, और म, रूप से बीज है वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है वह वेदों का प्राण है निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है जो महामंत्र है, जिसे श्री महेश्वर शिवजी जपते हैं, और जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा गणेश जी जानते हैं जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं आज कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया उन्हें अपने अंग में धारण कर अर्धांगिनी बना लिया नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं जिस यानी प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का दिया। श्री रघुनाथ जी जी की भक्ति वर्षा है। तुलसीदास कहते हैं हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे यानी सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण समान प्यारे हैं इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण अर्थ और फल में विभिन्नता दिख पड़ती है परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले यानी सदा एक रूप और एक रस ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्ण फूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। सुंदर गति यानि मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफर से है और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप में सब अक्षरों के ऊपर है समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं नाम लेते ही वहां आ जाते हैं नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है ये यानी भगवान के नाम और रूप दोनों हैं, अनादि हैं और सुंदर अर्थात शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है इनके गुणों का यानी कमी बेची सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे रूप रूप नाम नाम के के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है नाम और रूप की गति की कहानी यानी विशेषता की कथा अकथनीय है यह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता निर्गुण और सगुण के बीच नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाष्या है तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की रूपी दहली पर राम नाम रूपी दीपक को रख ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से सहित रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यानी अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमाद यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं जगत में चार प्रकार के यानी अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले आर्त यानी संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पाप रहित और उदार हैं चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है जो सब प्रकार की यानी भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है मेरे सम्मतियों में नाम इन दोनों से बड़ा है जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है सज्जन गण इस बात को मुझे दास की या केवल न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है तत्वता दोनों एक ही है केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही है इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है ब्रह्म व्यापक है एक है अविनाशी है सत्ता चैतन्य और आनंद की धन राशि है ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यानी नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सुबाह की परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रिका श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा परंतु नाम का का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा यह सब कोई जानते हैं परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है श्री रामचंद्र जी ने कुटुम्ब सहित रावण को युद्ध में मारा तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया राम राजा हुए अवध उनकी राजधानी हुई देवता और मुनि से जिनके गुण गाते हैं परंतु सेवक यानी भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचारते हैं नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है हरि सारे संसार को प्यारे हैं हरि को हर प्यारे हैं और आप यानी श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणी हो गए ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है नीच अजामिल गज और गणिका यानी वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते कलयुग में राम का नाम कल्प यानी मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है जिसको स्मरण करने से भांग सा यानी निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया केवल कलयुग की ही बात नहीं है चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर ही जीव शोक रहित हुए वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी या राम नाम में प्रेम होना है पहले यानी सत्य युग में ध्यान से दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते ऐसे कराल अर्थात कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न ज्ञान ही है राम नाम ही एक आधार है कपट की खान कलियुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है राम नाम श्री नरसिंह भगवान है कलियुग हिरण्यक्षिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है यह राम नाम देवताओं का शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा अच्छे भाव यानी प्रेम से बुरे भाव यानी से से या से से से क्रोध या आलस्य किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है उसी यानी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ वे यानी श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं आघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर यानी मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है कोसलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर्शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीचते हैं पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझे जैसे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ यानी कहने वालों का विरोध नहीं करता कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी तुल का तुलसीदास सा सेवक है यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है मेरे पाप को सुनकर नर्क ने भी नाक सिकोड़ ली है अर्थात नर्क में भी मेरे लिए ठौर नहीं है यही समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है किंतु तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया